ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति की प्राप्ति स्वर्ग सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है स्वर्ग तथा भोग के अन्य लोगों की मान्यता हिंदू धर्म में बहुत प्रारंभ दिव्य दिबाग लेकिन मीमांसक नामक दार्शनिकों के एक अल्प समुदाय को छोड़कर और किसी के द्वारा वह जीवन का चरम लक्ष्य परम पुरुषार्थ नहीं माना गया है मीमांसकों का विश्वास था कि यज्ञ और यज्ञ रूप क्रिया कांड द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है अतः उन्होंने वैदिक कर्मकांड को बहुत अधिक महत्व तो दिया है लेकिन उपनिषदों गीता, शंकराचार्य की रचनाओं श्रीमद्भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में हम स्वर्ग सुखों की स्पृह की कटुनिंदा पाते हैं वैष्णव आचार्यों ने भी शिक्षा दी है कि स्वर्ग साधक का लक्ष्य नहीं होना चाहिए उसके बदले सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु का परमधाम तद विष्णु परमम पदम साधक का लक्ष्य होना चाहिए मीमांसकों के मतानुसार जीव सत्य है और अनेक है तथा सुख भोग के लोग भी सत्य और अनेक हैं मृत्यु के बाद जीव पृथ्वी पर किए अपने कर्मों के अनुसार इन लोगों को जाते हैं वे मानसिक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास नहीं करते और उनका लक्ष्य मोक्ष नहीं अपितु स्वर्ग है जैसे वे कर्म कांड पर जीतने की आशा करते हैं निश्चय ही वे उपनिषद प्रतिपादित उस अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म या आत्मा में विश्वास नहीं करते जिसके आंतर और बाह्य समस्त वस्तुएं प्रतिभाषित अभिव्यक्तियां हैं कर्मकांड का मार्ग अनुसरण करने से व्यक्ति कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करता है व्यक्ति ऊर्धलोकों में जा सकता है लेकिन उसे पुनः नीचे पतित होना पड़ेगा क्योंकि वे लोग भी अनिध्य हैं अनंत स्वर्ग या अनंत नर्क कभी नहीं हो सकते समग्र दृश्यमान जगत काल द्वारा नियंत्रित हो रहा है और काल में ही प्रकट और विलीन होता है यज्ञ करता जहाँ नीचे यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करके स्वर्ग में जाता है स्वयं द्वारा अर्जित स्वर्ग सुखों का वह एक देवता की तरह उपभोग करता है अपने पुण्य कर्मों के फल की समाप्ति तक वह स्वर्ग में सुख और भोग करता है उसके बाद पुण्य क्षय होने पर काल के द्वारा प्रेरित हो अपनी इच्छा के विरुद्ध वह नीचे गिर जाता है यह लोक तथा परलोक के सुखों का पीछा करने में अपनी शक्ति व्यस्त नहीं गंवानी चाहिए सच्चा वैराग्य वेदांत के अधिकारी का एक अनिवार्य सद्गुण है जब सभी सुखों के मूल भगवत साक्षात्कार के नित्य परमानंद की प्राप्ति की संभावना विद्यमान है तो फिर स्वर्ग के अनित्य सुखों के पीछे क्यों जाती हो जो यह के सुखों से अधिक भिन्न नहीं है विभिन्न प्रकार के सुख होते हैं प्रश्न यह है कि तुम किसका चयन करते हो इस विषय में व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए शक्ति में सुख है और स्वर्ग सुख भी है लेकिन इन दोनों का अतिक्रमण करके आत्मा की मुक्ति का आनंद प्राप्त करने में अधिक सुख है सदा के लिए निर्णय कर लो कि तुम क्या चाहते हो यदि तुम ईश्वर साक्षात्कार और आध्यात्मिक जीवन का चयन करो तो तुम्हें यह और परलोक की सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए तुम्हें इस दिव्य त्याग के मार्ग की सभी कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति को समस्त कर्म त्याग देना चाहिए कर्म में प्रेरित करने वाली भोग इच्छाओं का त्याग अधिक महत्वपूर्ण है सभी कर्मों को कामना रहित होकर करना चाहिए यही निष्काम कर्म है इस तरह कर्म करने पर चित्त शुद्ध होगा और वह भगवान का प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम होगा यदि तुम निष्काम कर्म न कर सको तो कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित कर दो गीता में कहा गया है जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे सब कुछ व्याप्त है उसकी अपने स्वकर्मों से अर्चना करके मानव सिद्धि प्राप्त करते हैं अपने कर्मों से भगवान की आराधना करो यह आराधना के श्रेष्ठतम उपायों में से एक है क्रिया अनुष्ठान भी यदि एकमात्र भगवत प्रत्यर्थ किए जाएं तो उपयोगी होते हैं बहुतों के लिए प्रारंभिक अवस्था में वे आवश्यक हो सकते हैं लेकिन उच्चतर प्रकार की उपासनाएं भी है साधक को इन उच्चतर प्रकार की उपासनाओं को अंगीकार कर परमात्मा के निकट से निकटतर पहुँचना चाहिए यदि तुम उच्चतर प्रकार की उपासना कर सकते हो तो निम्नतर से क्यों संतुष्ट रहते हो फिर भी एक बात ध्यान रखने की है मीमांसकों के सुख स्वर्गीय सुख इस इस्लोक में सामान्य लोगों द्वारा भोगे जा रहे स्थूल प्राकृत भोगों से निश्चित रूप से श्रेष्ठतर है स्वर्ग सुख भगवत साक्षात्कार के सुख से निश्चय ही निम्नतर है तथा उसकी शास्त्रों में भले ही निंदा की गई हो लेकिन वह अनैतिकता तथा भ्रष्ट आचरण के कीचड़ में रहने से बहुत अच्छा है मीमांसकों में धर्म का भाव प्रबल रहता है वस्तुतः सभी हिंदू दर्शन प्रणालियों की तुलना में उन्होंने ही निस्तृत शास्त्र की विशतम व्याख्या प्रस्तुत की है उनके अनुसार वैदिक विधि निषेधों का पालन करना मानव का कर्तव्य है मीमांसा दर्शन से सबसे महान प्रणेताओं में से एक ने कर्म के लिए कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और वैदिक आदेशों के पालन का उनका सिद्धांत इमैन्युअल कांट के विवेक की प्र आज्ञा या सर्वोपरि कानून के सिद्धांत से अधिक भिन्न नहीं है धर्म सदाचरण हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में सदा एक नियंत्रण कारक घटक रहा है हिंदू धर्म में ईश्वर के भय को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना धर्म हानि के भय को दिया गया है व्यक्ति धर्म के किसी भी नियम अथवा विधान का खंडन करने में डरता है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के विधान का पालन करना चाहिए धर्माचरण विहीन व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है आध्यात्मिक प्रगति सम्पन्न व्यक्ति धर्म के कुछ स्थूल रूपों का अतिक्रमण भले ही करे पर कोई भी उसके मौलिक सिद्धांतों का हनन नहीं करता चरम मुक्ति वेदांत का लक्ष्य है वेदांत का लक्ष्य मुक्ति की उस अवस्था को प्राप्त करना है जो जन्म और मृत्यु से परे है तथा जिससे पतित होने की संभावना नहीं है मुक्ति हमारे देह और मन से दूसरे शब्दों से हमारे झूठे व्यक्तित्व से स्वयं को पृथक करने पर ही प्राप्त की जा सकती है भौतिक पदार्थों से पूर्ण अनासक्ति वास्तविक मुक्ति है वास्तविक आत्मा के अतिरिक्त और किसी पर निर्भरता बंधन और दुख है पूर्ण ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा पर ही निर्भर रहता है और किसी पर नहीं तथा आत्मानंद का उपभोग करता है वह आत्मा राम आत्मा में रमन करने वाला कहलाता है यह मन और इंद्रियों के समस्या स्थूल तथा सूक्ष्म भोगों का अतिक्रमण करता है ज्ञानी व्यक्ति के लिए स्वर्ग सुख भी दुखी ही है क्योंकि वह इससे कहीं ऊंची स्वाधीनता और आनंद की स्थिति का उपभोग कर चुका होता है यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि स्वर्ग सुख पार्थिव सुखों से श्रेष्ठतर है फिर भी वे स्थायी नहीं होते और व्यक्ति को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं बनाते इसलिए सभी गंभीर स्वभाव साधकों को यह सलाह दी जाती है कि वे स्वर्ग की इच्छा को आध्यात्मिक प्रगति में बाधक समझे, क्रिया अनुष्ठानों के मार्ग का अवलंबन करने के बदले साधक को वैराग्य ज्ञान और भक्ति का अधिकाधिक विकास करना चाहिए मृत्यु तुम्हें ताक रही है और तुम भोगों की सोच रहे हो माया की ऐसी शक्ति है कि हम अपना अमूल्य समय नाना प्रकार की अर्थहीन बातों में व्यर्थ गवाते जाते हैं और मुक्ति के चरम लक्ष्य को भूल नए बंधनों में बंधते जाते हैं मछुवे के जाल और मछलियों की श्री रामकृष्ण कथित लघु कथा का अर्थ स्पष्ट ही है जाल से निकलने का रास्ता है लेकिन बहुत कम मछलियाँ उसमें से बच निकल पाती हैं ठेस मछलियाँ गहरे कीचड़ में घुसकर कर समझती रहती हैं कि वे सुरक्षित और बड़े आराम से हैं हमारा भी यही हाल है मृत्यु के द्वारा पराभूत होने पर यह संसार जिसे हम सुरक्षित स्थान समझते हैं हमारी आँखों के सामने से गायब हो जाता है मृत्यु से अनावश्यक रूप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें उसकी सत्यता को विस्मृत करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है हिंदू धर्म में परि त्राण का अर्थ है जीव की समस्त दुःखों से मुक्ति वह एक अविमिश्रित आनंद की स्थिति है पूर्ण मुक्ति और आनंद की उस अवस्था में निवास करना अथवा उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र प्रयास करना आध्यात्मिक जीवन के नाम से अभिहित होता है वह केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है उसकी उपलब्धि यही उसी जगत में हो जा है इस चीन स्थाई मुक्ति का लाभ करने वाला व्यक्ति जीवनमुक्त कहलाता है